भाष्य चल रहा था अत्यंत दृष्टे वासन पत्ते ये अत्यंत अदृष्ट पदार्थ उस विषय में कभी वासना हो ही नहीं सकती है जैसे खपुष्प आपने कभी देखा नहीं और उसका वर्णन भी कोई सुन नहीं सकता है नहीं जो चीज अमर मरीचि का का विषय भी ऐसे ही है लेकिन उनके तो अन्यत्र तो कम अनुभूति होती है अत्य सत्य ने अत्यंत अतृष्ट कह दिया है अत्यंत सत सत्य पुष्प हो गया व्या हो गया ये सब चीजों का कभी वासना ही नहीं हो सकती असल उनको आप देख भी नहीं सकते स्वप्न में भी एवं श्रं चा श्रंच अस्मिन् जन्मनि जन्म ने केवल न मनसान अनुभूत मन जन्मांतर अनुभूत इसी प्रकार से जन्म सुना हुआ और ना सुना के मतलब जन्मांतर में सुना हुआ अनुभूत इस जन्म में मन के द्वारा केवल मन के द्वारा अनुभव किया हुआ केवल है ना मन अश्विन जन्म और अनुभूत का मतलब मन के द्वारा ही जन्मांतर में जो अनुभूत है वो अनुभूतम सबसे लेना जन्मांतर में जो अनुभूत हो सच परमार्थ का सत्यने तो वास्तविक जला जिसको पीने से आपका प्यास बुझता है। उसको कहते पर रजत और शुक्ति में देखा वो है। परमार्थ सत। और शुक्ति में जो रजत आपने देखा वो क्या है वो अपरमार्थिक है असत्य अव्यवहारिक है इसलिए मरुमरी का कोई जल पी भी लेता है तो वह पीना भी भ्रांति है जल भी भ्रांति है उसे प्यास बुझना भी भ्रांति है इसलिए उसको असत और करमार्थ विशेष इसलिए दिया क्यूँकि व्यवहारिक है इस जल को पीने से आपका प्यास बुझेगा तो व्यवहार किया जा सकता है उसके साथ इसलिए परमार्थ मैं यहाँ एकदम ब्रह्म भी परमार्थ नहीं देना यहाँ परमार्थ सत्यता किम बहु ना उक्ता अनुक्तम और क्या कहा जाए जितनी गिनाई गई है यहाँ दृष्टम अदृष्टम श्रुदम अश्रुदम अन्तुतम इतना ही नहीं जो कुछ भी नहीं कहा गया यहाँ पर नग्रातम अग्रातम है ना इस में सूंगा हुआ इस में नहीं हुआ स्पृष्टम अस्पृष्टम मैंने सारे इंद्रियों का लेना भले यहाँ चक्षु श्रोत्र और मन तीन को कह दिया इन वाक्य में सभी विषयों को लेनी है इसे जो कुछ भी नहीं भी कहा हुआ है सर्वम सब कुछ कैसे देखता है सर्व पश्य सर्व सन पशती करता वही सब कुछ होकर सबको वही देखता है सर्व मनोवासना सन एवं सर्वकर्णात्मा मनोदेवा स्वप्न पशती सर्व मनोवासना उपाधि ही क्योंकि जो है इसे मेरे टिप्पणी दे रहे हैं सर्व मनोवासना सर्व मनोवासना फिर उपहित मन उपभ्रदसना भी उपभृत सर्व सन सर्व पशती सकल विषयक विषय होने के कारण से उसको तो क्या कहेंगे वह मन ही सब कुछ हो करके सब कुछ को देख रहा है सर्व ये इसका है कौन जो सर्व कर्ण आत्मा है सल का सर्वकर्ण स्वरूप है चक्षुरादी सकल कर्ण कौन बनाए मन ही बना हुआ है मनसी मन से सारे करण उस समय क्या हो रखे हैं मन में लीन हो चुके इसलिए मन स्वर में कैसा है सकल कर्ण रूप ही है वो क्योंकि अलग कोई करण नहीं रहा इसलिए सर्वकर्णात्मा सर्वानी करणानी प्रलीनानी यारस स्वरूप मन तारस स्वरूप तार वाला यह मन है इसलिए सर्वकरणात्मा कह दिया दो नंबर टिप्पणी चक्षुरादि सर्वकर्णा मनसीन आह मन में प्रणीन होने से उस मन क्या है भी? रूपाई हो गया है मनोदेवा ऐसा हो करके मन रूपी देवता स्वप्नों को देखता है और जब सोते हैं तब सायदा यदा तेज सावती अत्रेषदेव स्वप्न न पश्य अथ तदित शरीर भवदी। यदा जब सा तो मनोरूपी देवता तेज सात भगवती नाड़ी में रहने वाले नामक एक सौर तेज होता है पित्त शरीर के अंदर पित्त रूपी गर्मी जब बढ़ती है तो नींद बढ़िया आती है पित्त घट जाए तो नींद नहीं आएगी जैसे कफ कफ बढ़ जाए तो कफ के बारे में क्या होएगा आएगा श्वास रुकते रहेगा कब जम जाता है तो आदमी उठ जाएगा खासते रहेगा जुकाम हो रखा गा, तो है छीनते रहेगा तो कानी नींद आएगी उसको बात वाले को इधर जोड़ में दर उधर जोड़ में दर उधर जोड़ में दर्द होती रही दुनिया भर दर्द दर रहेगा तो उसको भी नींद नहीं आ सकती बढ़िया पित्त वाला हो तो बढ़िया नींद आती रही दिन भर सोते भी रह सकता आदमी बिना कोई दबाएगा पित्त प्रधान शरीर वाले को नींद जलाती पित्ताक्ष तेज सागी कहें पित्त नाम तेज के द्वारा वो तो सौर तेज सूर्य से उत्पन्न हुआ है शरीर के अंदर पित्त और तीनों दोष हो जाता है लोगों के अंदर प्रदोष भी होते अनेक प्रकार के रोगों का वर्णन में केवल कफ दोष का रोग केवल पित्त दोष का रोग केवल वात दोष का रोग वातपित दो का दोष से रोग वात कफ दो का दोष से रोग कफर पित दो के दोष से रोग और तीनों के दोषी भी रोगों का वर्णन हुआ इस रोगों का विभाजन किया है आयुर्वेद ने त्रिदोषजन रोग और उसकी में कई ऐसे त्रिदोषजन रोग होते हैं जिसको उन्हें इलाज नहीं होता हो सकता है यह आत्मदेव जो स्वप्नों को मन को देखता रहा आज तक वह स्वप्न न पश्चती स्वप्नों को नहीं देखता क्योंकि उन्हें देखने का द्वार तेज से से अवरुद्ध हो अथ तदा एक शरीर है एक उसके बाद वह इस शरीर में उसके बाद वह इस शरीर में एक शरीर वह साक्ष चेतन क्या करेगा एक सुख को अनुभव करता है भाष्य स यदा यदा मनोरूपो देव देव मनरूपी स से लेना मनोरूपी जो देव यदानेस्ले मे सौरेख्य तेजस सौरेख्य सौरे से सौरत्व सूर्योश्मी प्रवि सपाक देह में धातु धातु मानते वात कफ पित्त उनमें से धातुदीं तातमें पित्त के अंदर उन्हें क्या कह दिया सौरत्व उसको सौर कैसे कह दिया सूर्य कहां से निर्माण हुआ वो का उससे बनता है तब कहते हैं सूर्य की उष्मण नाड़ी प्रविष्ट सूर्य की उष्मा है नाड़ी में प्रविष्ट होता है उससे संजात पाक उसे सम्यक रूप से पित पछता है पकता है इसीलिए उसे कह दिया गया है विशेषण दीजिए भाषाकार ने पित्ता इसलिए आरोग्य में बताया दिन जैसे उगता है, है दिन उगता है तो शरीर में पित्त बढ़ता है 12 बजे तक फिर जैसे सूर्य घटता है तो वैसे आस्ता चढ़ धीरे धीरे तो पित्त घटता है इसके दिन में दूध कम पियो तो अब पिता सूर्य जैसे बढ़ी रहे फिर दूध पियोगे तो और पित्त बढ़ जाएगा इसे दिन में मठा पियोगे भोजन के बाद छाछ पियो मठा पियो कड़ी खाओ रात में दूध पियो मठा भी न का रात्रि में रात्रि का कड़ी नहीं खाने का रात्रि में दूध पीना चाहिए दूध से फिर क्या होगा क्योंकि सूर्य के न होने से पित्तरी घटेगी की की दूध से पित्त बढ़ेगा बैलेंस होगा बिल्कुल बढ़ेगा भी क्योंकि उसे घी का अंश भी है दूध में घी पेना और घी क्या है पित्तनाशक होता है पित्त नित्तग्न गृदम एक से दूध में आ सभी प्रकार के चीजें होने से वो विषमता को दूर करके समता को स्थापित कर संतुलन बनाए रखता है तो निशानते और जब रात्रि बंद समाप्त हो जाए सवेरे होते पहले पानी पीना चाहिए भोजनाते तक्रम विद निशानते दूध दिनांत पहने जल भी पहने दूध भी दिन आते पाए पिभे पाए चल भोजन आते तक्रम ये कहा गया इसलिए दिन का भोजन के बाद तक्रम पिद् छाछ और पचाएगा बढ़िया हो तो खान स्पित बढ़ गया वैसे सूर्य ग्रंस्पित बढ़ा हुआ रहता है फिर खानस और पित्त बढ़ जाती है तो छाछ उसको ढंग सेटल करेगा सब और क्या शरीर में गर्मी पीतता और कुछ नहीं नाड़ी ना। उस नाड़ी क्या ना। तो तो होता है है में रहता ही रहने वाला है के तेज उसके द्वारा सर्व तो अभिभूतों को चारों तरफ से आपका मन क्या इंद्रियां सारी चीजें अभिभूत हो जाती है तो मन कहा जाएगा प्राण कोई ही करता है मन प्राण को आश्रित करेगा और अविद्या में अथवा अविद्या में आश्रित तो, मानते श्रुतियंत्र प्राण मानते पिता के शिव ब्रह्मी तय अभिदान तो प्राण शब्द से कथित तो ब्रम में ही मन लीन हो जाता है ब्रह्म लीन हो मतलब क्या का हमेशा कार्य अपने कारण में ली हो, ले होगा। है कार्य मन कारण वास्तव में अविद्या ही है में स्व प्रार्थना परिणत हो वासना द्वार स्वप्न रूप में परिणाम होने का पीछे कारण कौन था वासना और वासना रूपी द्वार को ये पितने क्या कर दिया बंद लगा दिया, कर दिया। कर अब वासना उठेंगे ही नहीं वासना भी भूत हो गया। जब इस तरह से हो जाता है तदा सहकर्ण मनसो सो रश्मि हृदय उपसा भवंती कर्णों के सहित मन ने क्या कर दिया अपनी वृत्ति रूपी रश्मियों को हृदय में ही उपसंहार करके बैठ गया जिस सूर्य अपने सार रश्मियों को लेकर गया सूर्य को प्राप्त होता है उसी प्रकार से मन ने अपने वृत्ति रश्मियों को समेट करके हृदय के अंदर बैठ गया हृदय में अविद्या है सब कुछ वही है ना अविद्या में दीन होगा उपसंहार को प्राप्त कर गया यदा मनोदारो अग्निविशेष रूपे नरण व्याप् अवतिष्ठ तदा सुषिप्त तो होती कहानी कहता था तो हृदय में उपसंहार होने का मतलब क्या वह अविद्या पूरा शरीर में छा जाता है पूरे शरीर में अविद्या व्याप्त हो गया इसे शरीर किसी भी हिस्से में आपको ज्ञान नहीं है कोई हाथ उठा रहे तो भी रह को भी ज्ञान नहीं यानी हृदय में मात्र रह जाए बाहर का ज्ञान होना चाहिए इसे कहते वास्तव में कहने के लिए कह हृदय उपसंहार कर गया मन प्रवृत्तियों के साथ अविद्या में जब लय हो गया तो अविद्या के माध्यम से क्या है जैसे पूरे लकड़ी में अग्निव्याप्त है जैसे कोई भी लकड़ी है मेज है इसमें भी है इस समय में अग्नि अग्नि कहा है इसमें इस लकड़ी में अग्नि उस कोने में है क्या कण कण में व्याप्त है उसी प्रकार से पूरे शरीर में वह अविद्या के साथ मन क्या हो जाता है पूरा शरीर में व्याप्त हो गया और पूरा शरीर इसलिए सो जाता है, है। वही कहते मनो दार अग्नि दारि लकड़ी में जो अग्नि उसके समान अविशेष विज्ञान रूपेण रूपेणा विचित्रता यह है जब लकड़ी को जलाओगे तो पूरा लकड़ी एक साथ नहीं जलता नहीं ना? है ना जहां आग लग गया उसे एक जगह से शुरू होता है फिर सारे को जला देता है लेकिन जब अग्निश छिपी हुई है इस समय कैसा है पूरे में व्याप्त है अविशेष रूप में व्याप्त लेकिन जब विशेष प्रकट होगा एक किनारे से जलता वक्त प्रकट कभी लकड़ी एक साथ झटी पूरी की पूरी लकड़ी नहीं जलती है एक किनारे से जलता हुआ चलता है पर भी समझना है इसे भी दिया। मनो ही विज्ञान रूपम में वृत्ति विशेष विज्ञान रूपम मन हमेशा विज्ञान रूप है ही है कि वृत्ति को उद्भवने पर विशेष विज्ञान रूप जाता है और वह रहा अविद्या अविद्याण स्पष्ट है सुषुप्त काल में वह विशेष रूप वा समय, वा वाला नहीं रह जाता है संपूर्ण शरीर को व्याप् अवतृष्ट थे तथा जब ऐसा होता है मन का हाल तब कहा जाता है सुषुप्त भगवती व्यक्ति सोया है अत्र मना देव स्वप्न न पश्य निरुद्ध इसलिए इस काल में यह जो मन नाम का जो प्रकाशन करने वाला देवता विषयादि का प्रकाशन करता है वाला जो देवता तो क्या किया न पश्य नहीं देखता है मूल में पश्य शब्द नहीं छपा है तो लिख लेना भाष में देव स्वप्नान पश्यति हो सकता है नया संस्करण में छप दिया नहीं है तो लिखो फिर भाषा में ना पश्यति दर्शन द्वार से निरुद्धत् दर्शन का जो द्वार है वो निरुद्ध है किससे तेजसा तेजसा सा क्योंकि दर्शन का जो द्वार था ये जो मन था सबका दर्शन करने वाला सब कुछ हो करके वो द्वार ही तेज से अभिभूत कर दिया गया निरुद्ध कर दिया गया है शरीरा, उसके क्या हो जाता है उस समय यह इस शरीर में यह सुख होता है व्यापक प्रसन्न भवति इस सुख होता है जो कैसा है बाधा रहित निराबाधम वह सुख विशेष जैसा नहीं है क्योंकि सुख कौन सा सुख अनुभव कर रहे हैं हम अपने स्वरूप सुख को अनुभव करते हैं अविशेषेण, सामान्य रूप से संपूर्ण विद्यमान है।, है उसको हम अनुभव कर रहे विज्ञान रूपम स्वरूप सुखम आंधगिरी साफ कर देते हैं विज्ञान रूप मैंने स्वरूप विशेष विज्ञान रूप विक्षेप भावे निर्वातस्थ दीप प्रभावत सम्यक प्रकाशित स्वरूप जो है विशेष विज्ञान रूपी विक्षेप का अभाव के कारण से निर्वातस्थ दीप के समान सम्यक प्रकाशित हो जाता है आनंदगी आनंद गिरी में साफ करें प्रसन्न भवित करता है इसका मतलब उस समय अत्यंत प्रसन्न रहता है इसलिए आदमी का असली चेहरा प्रसन्न चेहरा वास्तव में निद्रा पूर्ण गाढ़ निद्रा नहीं दिखती बाकी सब तो बनावटी रहता है उसकी प्रसन्नता सारी चीजें जो है क्योंकि अंदर जाने एक प्रकार का टेंशन है परेशानियाँ हैं नहीं दुख है चिंताएं है नहीं बाहर मुस्कुराते रहते हंसते रहता प्रसन्न रहता व्यवहार मजबूरी है व्यवहार क्या इसको मजबूरी को व्यवहार में तो ये नहीं कहा आपको कि आप नाटक कीजिए आप प्रसन्नता में प्रसन्नता प्रकट कीजिए तो व्यवहार करने ये तो आपकी अपनी मजबूरी है आप छिपाना चाहते हैं असली चक्कर ये है अपनी असली दुखों को छिपाना चाहते हैं असली चिंताओं को छिपाना चाहते हैं तो क्या करें है? ऐसे कहां कहा है? ऐसे नहीं करना सुख बांटो ना दुख बांटो आया गलत है कहावत कहा है? है ही नहीं वास्तव में वास्तव में ऐसा बात नहीं होता है सुख बांटो का तात्पर्य अलग है दुख ना बांटो का तात्पर्य अलग है व्यक्ति उसको अलग ढंग से ले जाता है।, है कि नहीं उसका तात्पर्य होता है की सबके सामने दुख नहीं प्रकट करना चाहिए क्योंकि लोग हैं नाजायज फायदा उठाएंगे इसलिए कहा सुख जितना भी बांट लो उससे कोई नाजायज फायदा नहीं उठता यदि भी उसमें भी सतर्क करना पड़ता है तो उसमें जलन होती लोगों जलन वाले लोग तंग करेंगे फिर फंसाएंगे इसलिए दोनों में नियंत्रण के साथ होता है सबके साथ बांटो ये भी सबके साथ में सुख बांटते रहो तो फिर सब आपको एकदम टांग नष्ट कर बांगे लोग ऐसे आप, आप सबके सामने बोल दो मेरे पांच लाख रुपये बैंक में तो सब लोग कर्जा मांगना शुरू कर देंगे यही कहना पड़ेगा नहीं भाई तो रोटी के लायक चार पाँच हजार है बस वो ही नहीं कुछ हो तो भी नहीं बोलना पड़ता झूठ बोलना पड़ेगा ये मजबूरी है अब हम सच बोलते तो ये सुनते नहीं इसलिए नहीं मारा आप बोलते क्यों कुछ झूठ बोलते हैं ना वो लोग रहते भी नहीं बोलना लोग गादत अब हम नहीं है, सच बोलते तो भी नहीं मानते कहते नहीं माना जरूर आपके पास एक करोड़ रुपये ज्यादा होगा बोलते हो। लोग आश्रम है करोड़ रुपए ज्यादा होगा मैंने कहा क्या लोगों को तो ये समस्या आती है कई बार आप सच ही बोलेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि लोग की आदत बनी है झूठ बोलने की उस मामले में तो यही सोचा आप भी झूठ ही बोल रहे हैं और कई मामले आपको झूठ बोलना पड़े जिस विषय वो सच बोलते हैं कई बार ऐसे भी होते गृहस्थी लोग जिन बातों में सच बोल हैं महात्मा बात बोल ही नहीं सकता है तो उसको बदल के बोलना पड़ेगा फिर झूठी बोलना पड़ेगा एक व्यावहारिक समस्या है उलझा ने क्योंकि आदमी आज ईमानदार और सच्चा नहीं है किसी भी तरह धार्मिक नहीं रहा धर्म तो किनारे है। दूसरे का सुख को, को देकर जलने वाले दुखी होने वाले ज्यादा हैं दूसरों का दुख को लेकर सुखी होकर उसको मजाक उड़ाने वाले भी ज्यादा है फायदा उठाते दोनों तरह के लोग दूसरा आगे बढ़े नहीं उसके लिए परेशान करने वाले भी है। होता है एक बार जो है एक स्कूल की बात है, है स्कूल की बात है। एक लड़का हमेशा क्लास फर्स्ट रैंक आता था अचानक वो आठवीं में नौवीं की बात थी दूसरा लड़का तो फर्स्ट में आ गया वो पिछड़ गया एक ही मोहल्ले के आसपास के साथ में बैठना साथ में जाना आना साथ में पढ़ना, पढ़ना सब और हथ खूब खाते सब कुछ चलता था जब तक फर्स्ट में था तो वो इसको बाद में आता था मेहनत थर्ड थर्ड करना नहीं जा रहा है। और उसको तंग करना शुरू कर दिया एक प्रकार से इस तरह से तंग कर दिया उसको टेंशन हो गया क्या हो गया मेरे मित्र को आज से इतना प्रेम से बात करते उठते थे और टेंशन में अगले साल दसवीं में सेकंड में आगे, आगे। तभी तो खुश हुआ नीचे गिरा है ना उसको लोग ऐसे आगे बढ़ने वालों को बढ़ने नहीं देना चाहते मेरे से कैसे बढ़ेगा नहीं बढ़ना चाहिए गिरा। सब तरह के संसार में चलती इसीलिए मजबूरी आती झूठ चलकर सब कुछ होते हैं स्वार्थ में कर जाता है, तो जाता। ले ले। है अलग है ही कोई संशय नहीं है दिमाग तो हर व्यक्ति का लगा दिमाग तुम्हारा जो है उसको लेकर तुम खुश रहो ना दूसरे के दिमाग देखिए तो जितनी भी अगला मतलब पढ़ नहीं रहा है मान लो तो तुमको परेशानी हो रही है तुमसे आगे बढ़ रहा है उसकी दिमाग हो बढ़ने दो उसे रोकने क्यों कोशिश करते हो गलत है ना आपसे कोई तो छात्र ने क्या कहा मैत्री कर मुहित उपेक्षा ये साधना है अपने के बराबर हो तो मैत्री करो अपने से बड़े हैं तो मुदित देखे प्रसन्न हो जाओ भगवान ने इसको इतना दिया है बड़ा पुण्य आत्मा है ये अच्छा है ये आगे बढ़ने दो अरे तो भगवान से प्रार्थना करो हमें भी ऐसा पुण्य हो जाते हम भी आगे बढ़े ये नहीं कि टांग खींचना शुरू करो गुजरा हो ऐसा थोड़ी होता है और फिर से नीचे है तो उसको करुणा करो हे भगवान इसको अच्छी बुद्धि दो ये भी मेरे जैसे आगे बढ़े ये भी उसको आगे बढ़ने आगे बढ़ने नहीं दो अपने से जो आगे बढ़ रहा है उसको कांख खींचो। जो अपने से नीचे है उसको आगे बढ़ने मत दो ताकि मैं बरकर नंबर वन बने रहू ये तो कोई गलत है ना ये तो इसी का नाम तो और है क्या गुंडागर्दी इसको कहते हैं जो मेरे से आगे कोई नहीं बढ़ना चाहिए मेरे से आगे बढ़ गया उसको नीचे गिराना चाहिए हमसे नीचे गिराओ उसको सिनेमा के जगत में समय यही तो होता था पहले एक ही एक्टर क्यों चलता था वो यही करता एक्टर था दूसरा जो एक्टर उठ रहा है उसको दबा देते सब करेक्टर खरीदता था कहते उसको उसको नहीं लेना जान के उसके सामने कोई दूसरा एक्टर नहीं आ सकता है अब ये क्रिकेट में है पैसा क्या शुरू शुरू में तो खूब खेलते हैं पैसा इतनी हो जाती है फिर अब सबको क्रिकेट बोर्ड को खरीद लो सबको खरीद लो अखबार वालों खरीद लो वो अपने बना दूसरा खिलाड़ी को आगे नहीं बना को आगे बढ़ रहा है उसको गिराने की कोशिश करते हैं ये आगे कहा से तो हमारे तो नहीं तो हमारा तो टिकट कट जाएगा नाम कटेगा और आगे मत बढ़ने ये हर चीज हो रहा है खेल हो चाहे क्रिकेट हो चाहे पढ़ाई हो हर जगह अधर्म है अधर ना कलिम है ये अधर्म प्रधान इसमें ऐसे ही होता है इससे जो बच गया वही साधक है ये मैत्री कोई गोपेक्षा को, ये साधक के लिए बताए जिसकी बुद्धि कैसी भी है उसे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए अपनी बुद्धि अपना लेगो अपना कल्याण के रास्ता अपना ढूंढो बस बाकी कहा जा रहे हैं कहा नहीं जा रहा है उसे दिखा भी दिया हमारे देख भी लोगे तुम को क्यों हम लोग महान मानते हैं तो स्वर्ग जाते वक्त उसको नरक की दृश्य दिखाया गया कैसे आधा झूठ बोला ना आधा झूठ आधा सच बोला उसे केवल नरक का दृश्य दिखाया तो क्या बोला मेरा सारा पुण्य इसी गुण को दे दो इन सबको यहां से भला मुझे डाल दो नरक में ये महानता है गुण आजकल जितना बढ़ता है उतना नहीं पड़ेगा आपस में मिलजुल आगे बढ़ा जाता है बहुत तेजी से आगे ना, ना किसी चीज में नहीं हमने अपने अनुभव में है ना कि जितने भी हमारे विद्यार्थी जीवन में हम लोग इस ढंग से हमने हमेशा बनाए रखा सब विद्यार्थियों के साथ मिलजुल करके टूट भी रहे तो उनको फिर मिला लेते थे परस भाई आओ बैठो हमारे कौन में बैठो हम एक साथ पढ़ेंगे चाहे लघु हो चाहे दर्शन हो चाहे वेदांत हो सब में हम पढ़ के थे फिर सबको बिठा करके उनको मैं दो सुनाता था तुम्हें हमें सुना हम तुमको सुनाएंगे इतनी प्रेम भावज रहते थे कहीं कुछ गड़बड़ होने नहीं दिया नतीजा सबको लाभ हुआ सब आगे बढ़े और क्या क्या अपनी बुद्धि की बुद्धि की क्षमता सबसे आगे कौन है और गलत चीज है लेकिन कोशिश ये थी हम उनको मदद कर वो भी आगे बढ़े कि वो लोग भी मानते थे इसकी बुद्धि ठीक है अब हम भी चाहते थे लेकिन हम ये नहीं चाहते ठीक है तुम तो हम हमको मान रहे हो हम बहुत आगे हैं तुम लोग नीचे रहो हम तो कुछ नहीं बताएंगे ऐसे नहीं किया बल्कि उनको जब बिठा करके कोशिश कर पूरी न्याय की माँ चलो पढ़े नहीं थे जो कुछ चीजों मैं समझाता था, था। या ये बात है ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी दिमाग घुसे ना घुसे दो लाभ थे मेरे को एक तो मेरी अपनी पुनरावृत्ति हो जाती थी दूसरा मैंने देव भाई ये भी आगे बढ़े ईर्ष्या अवसर ही नहीं था जलंक अवसर ही नहीं था उसी का लाभ आज हमें बहुत पहुंच गया और यही देखकर रामाजी भी खुश होते पढ़ाने में खुश होते थे देखो कितना ये अपना आपको जैसा भी लेकिन चाहता सबको आगे बढ़ाओ सबको लेके चलो सबको तो मदद कर रहा है इसे वो भी प्रसन्न रहते थे अन्य विद्यार्थी क्यों नहीं नाम लेते हमारे साथ और भी तो विद्यार्थी थे हमसे पहले भी उन्होंने कईयों को पढ़ाया है लेकिन जब भी कोई चर्चा होती तो हमारा नाम लेते थे वो? कि व्यक्ति का गुण इसी में है इसी से सीखना है हमें दूसरों से हम कथा सुन लिया दूसरों कथा सुना दिया इतने से थोड़ी होता है रजिस्ट्री की कथा हम सुने उसको अपने जीवन उतारा कोशिश करो गुण को अपना जितनी हो सके कोशिश ये करना चाहिए हम साथ में चले बिगड़े नहीं आपस में यदि अगला मानता ही नहीं बिल्कुल तब तो वही नमस्कार है तुम तो तुरो हम अपने रास्ता जा रहे लेकिन तब भी उनका हानि करने की कोशिश कभी नहीं होनी चाहिए एक दूसरे का हानि करने की कोशिश में ही व्यक्ति गिर जाता है खुद भी गिरता है अगला तो गिरा अगले को गिराया आपने ले खुद भी गिर जाएंगे इसे आप प्रसन्न भवती निश्चित रूप प्रसन्न हो जाता है एक अविद्यालय अन्य प्रतिथि रूपा कार्य जो अविद्या है वह नहीं है ना इस समय जो उसमें सारी, सारी उसमें लीन हो गई वो व्याप्त हो गई है उसका अपना कोई कार्य विक्षेप नहीं है इसी वजह से अविद्या काम नि जो कार्यकरण कार्यकरण ये ये सब ये सब क्या हो हैं शांत शांत शान्ते। जब संघा कार्यकर्णस ज कार्यकर्णसिभा्यम अद्वेक अवस्था पृथ्वी आये अविधकृत मत्रन प्रवेशन दर्शि दृष्टान आह तब क्या हो जाता है देश शांतिशु उनके शांत होने के बाद उपाधि अन्यता विभाव्य मानम आत्मस्वरूप जो उपाधियों के द्वारा हमेशा विपरीत में प्रकाशित होता हुआ जो आत्मस्वरूप था कैसा है आत्मस्वरूप अद्वयम् अद्वैत एकम एक, एक कल्याण रूप है शांत है वो प्रकट हो अब तक क्या हो रहा था ये जो उपाधि के द्वारा आत्मा का जो अपना निज स्वरूप था वो स्वरूप को अन्यथा प्रकाशित किया जा रहा था है ना उपाधि भी भाषा क्या बोल रहा उपाधि भी अन्यथा विभाव मानन अन्य प्रकार से प्रकाशित किया जा रहा था ऐसा जो आपको स्वरूपम अद्वयम एकम शान ऐसा कर ला उपाधियों के द्वारा जो उल्टा दिखाए जा रहे थे इस आत्मस्वरूप को अब वह सब क्या हो गया उन सब के शांत होने पर अद्वैत तो एक शिव हो गया है इति इसी अवस्था इस अवस्था को ऐसा कैसे हो गया सब के सब शांत कैसे हो गए अरे कोई एकाध उपाय तो खटखट करते रहता कुछ ना कुछ करता कहते नहीं सारी उपाय अपने अपने कारण में कारण सही दिल हो रहे अविद्या में यह दिखाने के लिए अगला मंत्र होता है एताम एव इस अवस्था को ही पृथ्वी अविद्यादी कहा चले गए क्या अविद्या इसी में जो पृथ्वी कैसी है अविद्याण रो पृथ्वी तन मात्रा विद्या मात्रा, पृथ्वी में में आदि। ये क्या हो गए? अपनी मात्राओं अनुप्रवेश कर गए और वो मात्र फिर क्या है? अपने कारण रूप में चले गए ऐसे करके सब सबके सब कहा चले गए हैं अभी अविद्या में लय हो चुके हैं इस बात को दर्शाने के लिए दृष्टान्त को लेकर के कहा जा रहा है दृष्टांत माह स सो यथा सौम्य वयांशी वो वृक्षम संप्रतिष्ठन दे एवं हव सर्व पर हे सोम्या। वा उसी प्रकार का है अवस्था सुशुक्त अवस्था काल में वह जीव उस प्रकारे है किस प्रकार से हे सौम्य जैसे पक्षी वयांसी जो पक्षिया है ये क्या करती है अपना जो बसेरा वाला जो वृक्ष है उस वृक्ष की ओर चले जाते हैं वासो हैं सुब है सुबह होता सब निकलते हैं अपने अपने घोंसलों से घोंसला को बसेरा को एक ही चीज है होटल बसेरा बसेरा घोंसला चिड़ियों की जो घोंसला वास वास है जिस वृक्ष में उसको उस वृक्ष को वासवृक्ष तो पक्षियां क्या करते हैं शाम को लौट करके उसी पेड़ में आते हैं दूसरे किसी पेड़ में चले जाएंगे जिस पेड़ में उनके घोंसला है सीधे घोंसले में आकर के वो भी वृक्ष में, में नहीं बैठेंगे में बैठें तो भी सिर्फ धीरे से अपने घोंसले में ही चले जाते हैं। उसी पर है। हो गई तत्सर्वम इसी प्रकार से समझो वह सब ये सब इस पर आत्मा में ही स्थित हो जाते हैं ना वो प्रश्न था ना कहाष्ट होते हैं आत्म में सं अनेनंदमकोश् अव्यक्त मनावासनाव अज्ञान सुशुद्धर्मी पंच प्रश्न से उत्तर तृतीय तोरी स्वरूप विवेक सौक विवीच्य अत्रच्यत आंदगी इस असत्मंत्रे का पांचवें मनोमय को बता दिया था छठे में आनंद में का बता दिया और अब सातवें में जो है आपको बताना चाहते में। में जिसमें अवासनादि युक्त मन अभिव्यक्त नहीं है ऐसा सुशुक्ति धर्मी कह दिया गया इत्युक्तम कहा छठे मंत्र में और अब जो पांचों प्रश्न था फिर कहा जाके रहते हैं गे? तो उत्तर तुरीय स्वरूपम उसके लिए तुरीय स्वरूप को वर्णन करने के लिए विवेक अत्र समाधि में सौकर विवेक सौकर्यता ये वास्तविक स्थिति कहां अद्वयम एकम शिवम शांतम कहां ये समाधि में समाधि में जो, जो अनुभव में होने वाले उसको आपने सुषिप्त में ही आरोप करके केवल अनायास आपको समझ में आ जाए सरलतापूर्व समझाने के लिए को समारी को करके व्याख्या कर दिया जा रहा है शिव स्वरूप वह तो में थोड़ी अनुभव होता है होता तो है समाधि में इन विवेक करने में सुविधा हो जाए तो समाधि कौन अनुभव किया है सभी का अनुभव है क्या तो सभी को कैसे समझाऊंगे उस के बारे में इसलिए अनाया पर सरलता पर समझाने के लिए सुषुप्ति के द्वारा ही उसको बात कहा जा रहा है टिप्पण नंबर सात समाज वक्तव्यमी के विवेकिया सुषुप्त तर विवेक ये सुषुप्ति में के बारे में चिंतन कर विवेक करना आसान है तस्थ साधारणता कि सभी लोग सामान्य रूप अनुभव करते हैं सर्वसाधारण समाधि न था समाज सर्वसाधारण नहीं है ना इसीलिए जान करके तुरीय को समझाने के लिए समाधि के बारे में वर्णन जो करना था वह नहीं कर सकते हैं यहाँ अत सर्वसाम लोग समझाने के दृष्टिकोण से सुषिप्ति से ही सीधा तुरीय को समझाने की कोशिश किया जा रहा है अत्रोचते सदृष्टान साद्र, तो यथा वह दृष्टान इस प्रकार है, इस प्रकार है, प्रकारेण जिस प्रकार से हे सौम्य मैंने हे प्रिय दर्शन संबोधन है प्रिय दर्शन शाखा दिव्य आशेन व्याचस्थ प्रियन सोम सौ सौम इव सौम्य सोम इव सौम्य का दिया जैसे चंद्रमा कैसे दिखता है शाखाओं के ऊपर दिखता है, है ना चंद्रमा शक पर है वही सुंदर दिखता है उसी प्रकार से कि शिष्य भी बड़ा अपना प्रश्न के माध्यम से प्रसन्न कर चुका आचार्य को इसे आचार्य को वह शिष्य अपना सुंदर दिख रहा है इसे सौम्य करके संबोधन शिष्य के लिए किया गया है प्रिय दर्शन व्यांशी पक्षिना वयांश बने पक्षिणा वासम वृक्षम वास के लिए वृक्ष है हर किसी पेड़ में थोड़े पक्षी चले जाएंगे जिस पेड़ पर अपने वास के योग्य घोसला बना रखते हैं उसी पेड़ में जाएंगे उस पेड़ को हमने नाम रख दिया इसलिए वासवृक्षम तो वास के योग्य वृक्ष है उसको गण से लेकर रहते वृक्षम वास वृक्षम कैसे बन गया वास वृक्ष वासवृक्षम कैसे बन गया तब कहते बनाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं प्रतिष्ठान ग सूर्यास्त होने पर सारी चिड़िया अपने अपने घोंसले वाले पेड़ में पहुंच जाते हैं घोंसले में घुस जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सारे के सारे पृथ्वी मात्रा जितनी भी है इंद्रिया वगैरह सब वासना विषय सब ये सब कहा चले गए हृदय रूपी घोंसला में चले गए इस वृक्ष रूपी शरीर में शरीर रूपी क्या है वृक्ष इस घोसला कौन है हृदय उसमें जीव रूपी चिड़िया जाता है अब सब कुछ लेकर के हवई सर्वं परा इसी प्रकार प्रकार से उसी से उसी आगे कहे जाने वाले सकल पदार्थ पर आत्मनि परमात्मा स्वरूप में उस अक्षर तत्व में संप्रद हो जाते हैं सुशिप्त सर्व क्या क्या चीज अंदर घुस जाता है प्रवेश कर जाता है एक तो ही क्या क्या नहीं हो सकता? घास जाएंगे आगे कहेंगे टीका पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा छपो मात्रा छ तेजस् तेजो मात्रा छायु वायु मात्रा छात्रा छुष्ट श्रोता श्रोत्रच श्रोतव्यंच घ्राणात रसश्च रसित स्पर्शितंच वक्तचात उपस्तानी पायश्चिर्जित पादोच ग्य मनश्च मत बुद्धिश्चवर्तव्यं चिंत चेत तेजस्व विद्योतारेसारे आत्म संशंते पूर्वाण्वस्मृत सब कैसा क्या क्या है पंचकृत पंच महाभूत तो पृथ्वी और सब कारण पंचकृत पंच महाभूत आत्मृत मात्रा इनके द्वारा इनके आगे इंद्र भी आएगा विषय भी आ जाएगा पहले भूतों को ले रहे पंचकृत पंच महाभूत और अपंचकृत पंचकृत पंच महाभूत जल और जल का पंचकृत पंच महाभूत आपो मात्र कैसे बन गया अब मात्र होना चाहिए ना आप बहुवचन का जस प्रत्येक लुक नहीं हुआ च्छान्दस च्छान्दस का तेज़ इसी से और से समझो छादस प्रत्येक अग्नि और अपनी तत्व जलतत, अपनिव पंचकृत वायु, वायु, वायु और अपंचकृत वायु तत्व आकाश आकाश मात्रा छीकृत आकाश और अपंचकृत आकाश और अब इनकी इंद्रिय और विषय चक्षुष भूत भूतों के कारण और भूतों के कार्य होता जो इंद्रिय और उनका भौतिक विषय ये सब ये सब श्रोता श्रोतव्यंश शुरत चक्षु इंद्रिय और देखने सकल रूप श्रोत इंद्र और शून्य योग सकल शब्द घ्राण माना तो घृण इंद्रिय सुनने वाला और सुनने योग सकल गंध रसस् रसने रसस्त रसन इंद्रिय समझना रसस् रसना और रसित द्वारा जो चाटने आदि योग्य छह प्रकार के रस पूरे को लेना लेनाश योग्यक्तव्य बोलने योग्य सकल शब्द हस्तव हाथ और ग्रहण करने योग्य पदार्थ उपस्थ जैन और से उसे आनंद त्याग, करने योग्य पदार्थ और योग्य मलादि, मन गुदाजनी बोधव्य बुद्धि और बोधितव्य पदार्थ निश्चेतव्य पदार्थ निश्चय योग्य पदार्थ अहंकार और अहंकार रूप विषय चित चित और चेतनीय पदार्थ चेतन व्यंज तेजस्व्योतव्यंज तेज और प्रकाश जो पदार्थ तेज के द्वारा प्रकाश जो प्रकाशक पर प्रकाश की योग्य वस्तु प्राण और उसके द्वारा धारण करने योग्य वस्तु ये सारे पदार्थ आत्मा में लीन हो जाते हैं पृथ्वी के स्थूला पंचगुणा पृथ्वी शब्द से क्या लेना पंचीकृत पंच महाभूतात्मक जिसमें पांच गुण है और पृथ्वी मात्रा गंध तन मात्र और अपंकृत मंच महाभूतात्मक है अपनीकृत मंच महाभूत में क्या विशेषता है वह सब एक एक गुण होता है पंचीकृत में घटता है में पांच जल में चार तेज में तीन है मुख्य रूप और वहां वैसे सभी होते हैं गौण होते जाता है इसे जल में गंध गौण है आगंतुक है नहीं इसी प्रकार से अग्नि में शिस्पर्श है क्या जैसे पंचकृत में तो अग्नि अग, पंचकृत अग्नि में जल भी तो है ऐसे स्पर्श अभिभूत हो गया न के बराबर हो जाता है गंध भी अभिभूत हो जाता है उपाधि वसात अभिव्यक्त होता है केवल अभिव्यक्त होता है केवल इस तरह से सारी चीजों में है तो इसलिए गुणा पृथ्वी के लिए क्या कर दिया? पांच गुण पृथ्वी मात्रा चंद्रतन मात्रा तथा आपस्य और जल वहां पर क्या मानेंगे हम चार गुण ले लेंगे और एक गुण सा गौण हो जाता है आपो मात्रा क्या केवल एक ही गुण रहेगा शी स्पर्श रस तेजस तेज मात्रा छो स्पष्ट है उसी प्रकार सबको लेना पंचकृत अग्नि और उसे अपचकृत स्पर्श तर मात्रा अपने रसधन मात्रा तेज मात्रा मान रूपन मात्रा वायु मात्रा से स्पर्श तर मात्रा और आकाश आकाश मात्रा छ आकाश में पंचकृत महाभूत और आकाश मात्रा से शब्द धर्म लेना है शब्द धर्म स्थूलानी सूक्ष्मी करता कहने का मतलब जितनी भी स्थूल और सूक्ष्म आपके लिए कुछ भी नहीं है जब आप सो जाते हैं आपके नूत है न सूक्ष्म भूत है कुछ भी नहीं है आप सो गए तो सो गए खत्म करने आपके लिए नहीं है संसार का आपके लिए जब आप स्वच्छ रहते हैं तो आपके लिए ये संसार ही नहीं होता का गया, चले गए सब सब में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सब के सब आपके अपने स्वरूप में ही स्वरूप का आवरण था अविद्या इंद्रियम रूपम चम चक्षुषा लेना इंद्रिय विषय जो और दृष्ट विषय रूप इसी प्रकार से श्रोत्र सेन्द्र क्या लेंगे आप शब्द ग्रान ग्रान ग्रान नाक और उसके रसोईतव्य क्या है चमड़ा विद्यमान स्पर्श करण योग स्पर्श वाक् वक्तव्य छ वाणी जितने भी, भी प्रकार की भाषाएं हस्तो हाथ भी भी हस्तोच आदत होता है साथ साथ मुख्य लेकिन काम के मूत्र विसर्जन से मतलब नहीं है मुख्य मुख्य काम वास्तव में आनंद करना है संतान उत्पत्ति वायुष्ट विसर्जित व्यं पायुष्य पायु एक इंद्रिय उसके क्या काम होता है मलत्याग, तो तो की देश स्थान, बुद्धि कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्री कर्मेंद्रिया उहा तो ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र उनका अर्थों को कह दिया ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और उनका कर्में कर्में कर कर्में विषय ये सारी चीजें कह दिए गए अब अंतकरण में अबंतक पूर्वोक मंत्य मन पूर्वोकता है उसका क्या है इस अग में बुद्धि मंत निजन्मूर्वजूत वाषारूपेण बुद्धिस्या निशियात्म बोधव निशयकर अहंगार्च अभिम्श अहंगार अभिमानूप अंतक अहंकर्तव्य और अंकर्तव्यता क्या है उसका विषय है चित क्या है चेत्रव अंतर वैचिभासिभास एक नंबर अथवा चेतना मन चिंतन विषय क्री व्यतिरेक प्रकाश विशिष्टाया निर्भाष्य विषय तो हाँ वाला एक प्रकाश विशिष्टा कांती चमड़े में चमक होती है जैसे क्या होता है आदमी मरता है तो धीरे बेचारा पीला पड़ जाता है सफेद हो जाता है जर वर खाए हुआ तो नीला हो जाता है वो जो तेज थी चमड़े में जो जिंदा अवस्था में वो तेज नहीं रहता उसको तेरह से क्या लेना है चमड़े विद्यमान जो कांति विशेष उसके निर्भाष्य विषय विद्युत कहा उसके जो निर्भाष्य विलक्षण चीज है उसी चीज का विद्योते विद्युत कहा गया है प्राणश्च सूत्र प्राण से यहाँ क्या लेना सूत्रात्मा प्राणस् सूत्र प्राण शब्द यहाँ क्योंकि सारी सारी चीज आ गई ना पृथ्वी पर सारा चीज कहा रहेगा आपके प्राण में थोड़ी रहेगा प्रांत शर्म में चिंता है उसे थोड़े सारे जले गए और ये जो प्राण है कार्य है इसमें सब हो जाएगा आकाश में से उसमें प्राण शीर्ष क्या लेना जिसे सूत्रात्मा करके कहा जाता है अंतरियाल में कहा जाता है हिरण्य गर्भ कहा जाता है उसको लेना उसके द्वारा विधारितव्यम संग्रह नियम जितने भी समूह ये सारा चीज उसी के के द्वारा है है जोड़ रखा गया कार्य ये संपूर्ण जगत इतनी है जो दूसरे के लिए हुआ करता है अपने लिए नहीं दूसरे का प्रयोजन करने के लिए ही सर्वस्मत अस्म पर न चार बेटिपट सहत होने से वह परा जो परार्थ हुआ करता है जिसलिए रूप सबसे अलग होगा सबसे विलक्षण होगा सबसे भिन्न होगा कौन है वो तुम अर्थ शोधन विवक्षित तो आम अर्थ का त्व पदार्थ का शोधन करेंगे दृष्टिकोण से बात कही गई है परार्थे नारी ना। चीज इसलिए है जीवात्मा के लिए है जीव कैसा है जीवात्मा यह जीवात्मा इन सब से अलग है इन सब से परे है, है इन सब से से गल्ले होने पर भी वो अपने आनंद रूप का अनुभव करते रहता एस ही दृष्टा स्प्रष्टता श्रोता घाता रसयिता मनता बुद्धा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुष सब परे अक्षर आत्म सं प्रतिष्ठित है उससे जो पर कौन है वो ये समझाना है परम जल सूर्य का यह अनुप्रवि तीन आरभ अब जो है जो पर अलग इन सब सबसे परे इन सब से भिन्न इन सब से विलक्षण जो आत्मरूप है जो कैसा आत्मरूप लेना है मिले ना जीवादार्थ विचार है ना ये अगला मंत्र में तत्व पदार्थ या तुम है अगले प्रश्न में असला मंत्र नहीं ये तो पांच प्रश्न चल रहा है पांच प्रश्न में प्रश्न चल रहा है ना चौथा इस चौथे प्रश्न में आपका होगा, पदार्थे में तत्पदार्थ इसलिए कह रहे हैं हां, कि यहां हमें जल सूर्य का दिखाना है सूर्य सूर्य को नहीं समझाना है जल सूर्य का प्रतिबिंब चिदा भास्क होता है जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसको क्या कहा जाता है जल सूर्य को इत्यादि के समान अभी है है है मंत्र में क्यों क्यों पराचर होगा ना का पूर्व एकदेश हो गया ना का हो गया छानस कहाँ जन सूर्य के समान भोक्तृत्व कर्तृत्व से युक्त ऐसा जो इस शरीर में प्रविष्ट था उसके बारे में कथन दिया मंत्र आरंभ होता है ऐसे ही दृष्टा यही देखने वाला है यही स्पर्श करने वाला है यही सुनने वाला है सूंघने वाला है और रसास्वादन करने वाला यही मनन करने वाला है यही निश्चय करने वाला यही करता है यही भोक्ता है यही पुरुष है स परे अक्षर आप प्रतिष्ठित वहा शिशु के समय जगत के आधार आधारभूता उस पर अक्षर जो आत्मा में ग्रुप स्थित है स्थिति दृष्टा भाषण दृष्टा स्पष्टता श्रोता ग्राता रसेता मंता बोधा कर्ता विज्ञान आत्मा सब स्पष्ट है इसलिए के विज्ञान आत्मा की व्याख्या करेंगे विज्ञान आत्मा में विज्ञान शुद्ध कर दिया विज्ञान विज्ञानता नैनीति कर्णभूत पहले कर्ण पक्ष लो विज्ञायते अनेन विज्ञाते अने कर्णभूतम बुद्धियादि बुद्धियादि को तो विज्ञान शाना और इधम तो भी जाना थी। और यह तो जानने वाला है इति कर्त कारकूप तद आत्मा तत्व विज्ञात्र स्वभाव जैसे विज्ञान से क्या है ना कर्त्री और कारक उभय रूप कर्त कारकूप वह है स्वभाव जिसका ऐसे कहते विज्ञात स्वभाव उसे कौन है वो पुरुष कार्यकर्ण संघातोक्त तो पा पूर्णत्त पुरुष कार्यकर्ण संघात जो कहा गया उपाधि है इसमें संपूर्ण रूपेण पूर्ण रूपेण व्याप्त कर रहा चेतन नीलिए उसको पुरुष कह दिया गया पूर्णत्त पुरुष सच जल सूर्य का प्रतिबिंब से जलाद्य आधार शेष है शे, परे अक्षरे आत्म संप्रतिष्ठता है जल सूर्य काली जो प्रतिबिंब होते हैं जिस प्रकार से सूर्य भी प्रवेश कर जाते हैं इससे उपाजन को हटा तो क्या हो गया जल को हटा दिया तो कहा जाएगा जल का प्रतिबिंब हो जल में जो दिख रहा सूर्य का प्रतिबिंब वापस सूर्य में उसी प्रकार से यहां पर भी इन उपाजन की वजह से क्या हो रहा था चितावास दिख रही थी उपाय नये हो गया अद्ञान में अब चितावास जाएगा दर्पण हट गया ना? दर्पण कहा जाएगा वो भी आपने हो गया। वो प्रतिबिंब जो है आपने दर्पण को हटा दिया दर्पण प्रतिबिंब जो पढ़ाता दर्पण में उपाधिक्वाली का उपाधि व्यरित अनुम आरोपित देखो आनंद स्पष्ट करते इसलिए उपाधिक दृष्टित्वी उपाधि से व्यरित आपता में अनुत जो अनुपहित शुद्ध आत्म तो आरोपित था जैसे स्पटिक में लौभित के समान इति भिन्नों की आत्मा दृष्टा इत्यादि उपाधि भिन्न आत्मा को भी इसलिए दृष्टा इत्यादि कह दिया जाता है आरोप के कारण और जब उपाधल हो गया विद्या में तो अरब भी खत्म हो गया और शुद्ध हो गया